ृदपुराल करुणय नमा भगवत्द शंकर शकर शक्य शवं बादरायण सूत्र भाष्यंदे ईश्वरो ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्यायचतुर्थपात्म पंचमाधरण अधिकरण का न्याय संग्रह विचार हो गया था एक सूत्र का यह अधिकरण है संक्षिप्त भाष्य है किंतु न्याय संग्रहकार ने इस अधिकरण की भूमि विस्तार से बनाई और कर्म और उपासना का साधन के साथ कैसे संबंध होगा मोक्ष और कर्म का क्या संबंध है इस विषय पर विचार किया स्वधिवाक्य है यज्ञ दानेन तपसानाशके विधिशंति वेदान वेद मैंने जानने की इच्छा रखने वाले साधक साधन के रूप में यज्ञ दान तप आदि को स्वीकार करते हैं ये वाक्य में कहा था इसी वाक्य पर ये संशय उपस्थित हुआ यज्ञ इत्यादि में जो तृतीय विभक्ति है यह करण में दिखती है तो यज्ञ आदि के माध्यम से मोक्ष होता है या नहीं होता है यदि ऐसा होता है तो ज्ञान का क्या स्थान होगा यदि ज्ञान से मोक्ष मानते हैं तो ज्ञान के करण के रूप में यज्ञादि को नहीं माना गया है इस प्रकार विचार हुआ तो उसका पूर्व पक्ष और सिद्धांत तो और अनेक विकल्प बताए तो बाद में यही निश्चय हुआ कि ये जो तृतीय विभक्ति है यज्ञादि में जो तृतीय विभक्ति है यद्यपि ये भी कारण को ही दर्शाती है किंतु ये करण साक्षात्ण है का, करण का जो लक्षण है सा, वो साक्षात नहीं है तो साधकतम कारणम ये जो लक्षण कहेंगे तो वो साधकतमत्व इसमें नहीं आएगा कि क्रम से है जिस प्रकार काष्ठयी प्जती ऐसा कहा जाता है लकड़ियों से पकाता है तो लकड़ियों से तो पकाता नहीं है लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्नि की ज्वाला और उस पात्र का जो संपर्क होता है संसर्ग होता है उसी के द्वारा वहां पकाने की क्रिया होती है ये धादु का अर्थ जो पकना है उसका तात्पर्य तभी लगता है इसी प्रकार यहां कर्म आदि को भी समझना चाहिए ऐसा सिद्धांत कहेंगे इस अधिकारण में अगले अधिकारण। और बाकी तो न कर्मणा न प्रजया धने न्यागे ने के अमृतत्व मान शुह और प्रवाह्येदे दृढ़ा यज्ञ रूपा हा। नस्तक ज्ञानमुत्प्यंसल क्षयात्पस्थ कपंक्ति कर्मा ज्ञानं परति कषाए कर्मिर्पक् ज्ञानम प्रवर्तते ऐसे ऐसे श्रुति स्मृति वाक्य हैं जिनके आधार पर ये निश्चय होता है ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात साधन हो सकता है अग्नि आधान आदि यज्ञादि नहीं है वे सब क्रम से शुद्धि का साधन है जैसा कहा कषाय पंक्ति कर्माणी ये कहा दोषों को शुद्ध करने के लिए पवित्र करने के लिए ये कर्म होते हैं ऐसा है और बाद में ज्ञान प्राप्त तदो ज्ञानम प्रवर्त उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है से मुक्त होता है तो इसलिए समसमुच्चय का कोई यहां स्थान नहीं है समुच्चय के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता क्रम समुच्चय हो सकता है अब क्रम समुच्चय में कितने का भी संबंध होगा साक्षात भी होगा परंपरा से भी होगा और सहायक रूप में भी होगा और दूरात होगा अंधिक से होगा परोक्ष रूप से होगा ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से कोई भी कार्य में साधन होते ही है ऐसा यहां भी हो जाएगा ये न्याय संग्रह का तात्पर्य है अब आगे सूत्र देखिए। देखिये अदयव चाग्निधनाद्यपेक्षा अत ए ये जो वाक्य है अतः अतः हेदु को दिखाता है इस कारण से भी तो ये अतः मन ये अभी यहाँ किस कारण से कहा जा रहा है अतः शब्द यद्यपि संती वाक्य को लेता है यानी तुरंत पहले इसलिए कहना मतलब आप पहले किस लिए कह दिया हो उसके बाद इसलिए जोड़ा जाता है इस कारण से बिकॉज ऑफ दिस रिसन नहीं तो देयर इसके लिए अब यहां कोई पास में कुछ मिलता नहीं कहते हैं ये इसका जो संबंध है ये आता का संबंध भाषाकार स्वयं कहेंगे ये इस पाद का पहला सूत्र से संबंध करता है। यानी ये मंडू का पुड़ति न्याय से संबंध करेगा उसके अनिवृत्ति ऐसा बीच में जो कुछ आया वो प्रासंगिक था जो मुख्य विषय अत पहले जो कहा है उससे संबंध करना है कहा कि पुरुषार्थो अतः शब्दार्द ये सूत्र पहले आया था कि मोक्ष भी पुरुषार्थ है क्योंकि मोक्ष के लिए साधन शास्त्र में कहा गया फल कहा, कहा गया इसलिए वो पुरुषार्थ की होना चाहिए ऐसा कहा था भाई तो इसलिए प्रथम सूत्र से इसका संबंध परामर्श करते हैं भाषिका अतः एवं इसी कारण से यानी यह स्वतंत्र पुरुषार्थ होने के कारण अग्नि ईंधन आदि अनपेक्षा इस मोक्षरूप पुरुषार्थ को सिद्ध करने में साक्षात करने में अग्नि ईंधन आदि की अपेक्षा नहीं अग्नि ईंधन आदि मन अग्नि आधान करना और उसके द्वारा यज्ञयाग आदि को संपन्न करना ऐसा मतलब यज्ञ से मोक्ष नहीं होता ज्ञान से मोक्ष होता है साक्षात यज्ञ से मोक्ष नहीं होगा हो क्योंकि यज्ञ से मोक्ष का विधान कहीं भी नहीं आया कोई भी चौदना नहीं है चौदना यदि आता यज्ञ से मोक्ष होता ऐसा कहा था तो हो जाता लेकिन ऐसा है ही नहीं इसलिए यज्ञ से दान से कोई भी इस प्रकार के कर्म से मोक्ष नहीं होता है इसलिए मोक्ष का मोक्ष के लिए इनकी अपेक्षा नहीं मोक्ष प्राप्त तो ज्ञान से होगा इसलिए अग्नि ईंधनाधि अग्नि ईंधनाधि की अनपेक्षा अपेक्षा नहीं है ऐसा करके साक्षात मोक्ष के लिए यज्ञादि का निवारण करते हैं बाद में फिर उसका क्या होगा आगे बताएंगे आगे अधिकरण बताएंगे पुरुषार्थो अध शब्दाद इतद व्यवहित अभी संभवा अत यदि परामृश्यते कहते हैं 24 सूत्र पहले आया हुआ सूत्र है ये पच्चीसवा सूत्र है इसके पहले प्रथम सूत्र में वो इतना दूर के साथ इसके संबंध है तो पुरुषार्थ अदशब्दार्थ ये जो सूत्र आया इत्येदत इत्येदत जो सूत्र है वो व्यवहित होने पर भी <coughs> व्यवहित होने पर भी मान बहुत दूर है व्यवहित का अर्थ दूर स्थित बीच में व्यवधान आ गया इतने सारे सूत्र अधिकरणों का व्यवधान आ गया उन्होंने द्वितीय अधिकरण तृतीय अधिकरण चतुर्थ अधिकरण तो तीन तो अधिकरण बीच में है और सूत्र भी बहुत है तो इन इतने सारे सूत्रों का व्यवधान होकर के अतः का संबंध कर लेना चाहिए दीर्घ व्यवधान संबंध है तो सूत्र का अर्थ करते हैं एक पंक्ति में अर्थ कर देते हैं आधा एव च विद्या इसी कारण से पुरुषार्थो अतः शब्दार्थ जो अतः जोड़ा है इसी कारण से ही पुरुषार्थ हेतुत्वा कारण क्या है कि पुरुषार्थ का कारण होने से शास्त्र में सामान्य नियम यह है जो भी पुरुषार्थ के लिए कारण बनता है पुरुषार्थ से संबंध करता है उन सब को सार्थक माना गया है जो पुरुषार्थ से संबंध नहीं है उसमें शास्त्र का विधान भी नहीं और निरर्थक भी है पुरुषार्थ संबंध नहीं है तो क्या करेंगे उससे क्या कोई प्रयोजन ही तो पुरुषार्थ संबंध होने से अग्नि धनादि आश्रम कर्माणि अग्नि धनादि जो आश्रम कर्म है ये ब्रह्मचर्य आश्रम में अग्नि आधान से लेकर के और बाद में गृहस्थ आश्रम है इत्यादि में जो अग्नि धनादि कर्म है इन सबका आश्रम कर्मों का यह आश्रम कर्म है सारे आश्रम कर्म आश्रम में एक एक आश्रम में वित कर्म है वो विहित कर्म करेंगे तभी आश्रम होता है यह हमने पहले बार कई बार समझाया आश्रम का अर्थ ही है विहित कर्मों का आचरण करना तब करेंगे वो आश्रम में होता है विद्याया या स्वार्थ सिद्ध हो न अपेक्षित विद्या के स्वार्थ सिद्धि में ये भाष्यकार का यहां स्वार्थ शब्द जोड़ देते हैं कि विद्या से स्वार्थ की सिद्धि होगी स्वार्थ मैंने वहां पुरुषार्थ पुरुषार्थ का अर्थ यहां मोक्ष विद्या के अपने मोक्ष सिद्ध करने में अग्नि ईंधन आदि अपेक्षा नहीं यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप यज्ञ करेंगे तब मोक्ष सिद्ध होगा ऐसा नहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हुए अग्नि ईंधन ईंधन आदि मन अग्नि आदान यज्ञ आदि करके करेंगे तभी मोक्ष होगा ऐसा भी नहीं तो ब्रह्मज्ञान को किसी की अपेक्षा नहीं वो विद्या स्वयं है स्वतंत्र है तो स्वार्थ सिद्धि में फल देता यही प्रथम अधिकरण में कहा था प्रथम सूत्र वो ही सिद्धि होने से न अपेक्षितव्या इसकी अन्य की कोई अपेक्षा नहीं इतव अधिकरण से इसी अधिकरण का मन जो पूर्व में कहा ये अधिकरण है इसी अधिकरण का फलम उपसंहर दी अधिक विवक्षया ये जो प्रथम अधिकरण भाषिकार कहते हैं ये जो सूत्र है ना ये प्रथमाधिकरण के साथ विषय को जोड़ने के लिए ही सूत्रकार ने यहां बनाया स्वतंत्र अधिकरण बना के रखा लेकिन ये प्रथम अधिकरण का तात्पर्य जोड़ने के लिए है क्यों ऐसा है बीच में और अधिकरण आ गया था व्यवधान है। इसीलिए ये अधिकरण लाया अब इस अधिकरण के आधार पर विचार कंटिन्यू होगा अब अगले अधिकरण भी इसी विषय पे है उसके बाद भी इसी विषय पे है फिर आश्रम कर्मों के विषय में कहेंगे और कौन सा आश्रम कर्म चाहिए फिर आश्रम कर्म में प्राचित क्या होगा ये सब विषय अभी चलेगा इसीलिए वो प्रथम अधिकरण के साथ जोड़ करके यहां तात्पर्य निकालने के लिए इस अधिकरण का संबंध कहा इसलिए बोला अस्य अधिकरण से फलम उपसंहर है अधिक विवक्षा है और पूर्व अधिकरण के साथ इसका संबंध करके उसी के ही अधिक विवक्षा से मतलब उसका और विस्तार करना चाहते पूर्व अधिकरण को और विस्तार करना चाहते इसी विवक्षा से इस अधिकरण को यहां उपसंहार किया जोड़ दिया गया ऐसा समझना चाहिए ठीक है मैं देखिए का नीचे है। ब्रह्मविद्या मोक्षे कर्माणि न्यायधेटी ब्रह्म विद्या मोक्षेर्तव्यपेक्ष नादिप्रतिपत्ते सन्देह ब्रह्म विद्या ब्रह्मविद्या मोक्ष के लिए कर्माणि मोक्ष के विषय में ये विषय सप्तमी के विषय में कर्मों कर्मको कर्तव्यता के रूप से किंकथ्यादी के, के रूप से संबंध करता है कि नहीं करता मैंने पूरा यत्न आगा कर्तव्यता के द्वारा करना है कि नहीं करना है ऐसी अपेक्षा होने पर ऐसे विचार होने पर वादी विप्रतिपत्ति संदेह दो वादी है या यदि एक ही वादी होता तो संदेह नहीं होता अब वादी अलग अलग है एक वादी कुछ और कहता है दूसरे वादी कुछ और कहता है तो फिर सुनने वाले को संदेह होगा तो थोड़ा ज्ञान रखते हैं ना जो अल्प ज्ञान हम जो आ, थोड़ा सा ज्ञान होता है अल्प विद्या भयंकरी ऐसा कहा ऐसा कहीं सुभाष नहीं कहा कि अल्पविद्या जो होती है ना अल्पविद्या थोड़ी सी विद्या थोड़ा सा जानता है वो भयंकरी वो भयंकर करने वाला होता है तो ऐसे जैसे तलवार चलाने के लिए अब तलवार चलाना थोड़ा जानता है तो निकाल बयान से निकालना जानता है और वो इधर उधर घुमाना जानता है ऐसा करके आप घुमाने जाएंगे फिर अपने आप घुम जाएगा फिर अपने आप कट जाएगा अपने आप गिर जाएगा ऐसा होता है हाँ तो ये बहुत मुश्किल होता है तो इसको ठीक से जानना पड़ेगा अल्पविद्या से काम नहीं चलती तो अल्पविद्या भयंकर ही होती है वो उसका वो प्रयोजन नहीं आता इसलिए ये अलग अलग विद्या है अलग अलग पक्ष दे रहा है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है अब वो जिज्ञासु जो सुनने बैठे हैं वो पूरे कन्फ्यूजन में आएगा जैसा आपको शंका होती है अभी यह इससे होता है कि वो नहीं होता है कि क्या होगा ऐसा होगा तो वादी प्रतिपत्ति है तो वादी प्रतिपत्ति है दो वादी या तीन वादी है ऐसे कोई वादी जब अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कोर्ट में जाता है ऐसा ही यहां ये यह वादियां हैं तो ये वादी अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए यहां ब्रह्मसूत्र में आ गया व्यास जी के पास आ गया तो आप मामला रखेंगे तो फिर विचार करके उत्तर देंगे भाष्यकार सूत्रकार सब मिलकर ऐसा होता है इसलिए भी प्रतिपत्ति बोलते हैं एक पक्ष नहीं है तो सभी में भी प्रतिपत्ति है यानी हमारे यहां ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पे संशय नहीं किया जाता ब्रह्म के अस्तित्व में संशय होता है ब्रह्म के अस्तित्व बारे में प्रतिपत्ति है ब्रह्म जगत का कारण है कि नहीं है उसमें भी प्रतिपत्ति है ब्रह्म आत्मा है या नहीं है उसमें भी प्रतिपत्ति है तो जीवात्मा एक है कि अनेक है वे है जीवात्मा का ब्रह्म के साथ संबंध है या नहीं है उसमें भी प्रतिपत्ति है जगत के साथ जीवात्मा का संबंध है या नहीं विप्रतिपत्ति है जगत ब्रह्म से हुआ है कि प्रगति से हुआ है कि अणु से हुआ उसमें भी विप्रतिपत्ति है तो अब उधर से लेके आपके जितने भी साधन हैं, सभी में विप्रतिपत्ति है विरुद्ध विचार सभी में तो वो सारे विचार को निश्चय करना संभव नहीं ऐसा कोई विषय नहीं है ना जिसमें विवाद ही नहीं हो सभी में विवाद तो हम विवाद को लाते हैं विवाद रखकर के चर्चा करते हैं और उसके बाद उसका निर्णय भी लेते हैं और निर्णय लेने के बाद आगे निश्चय होता भी है इसलिए वाद विप्रतिपत् सन्देह यज्ञ विदिषायाज्ञादीना विषय सौंदर्य लियान्वया तस्या, त्य मोक्षान्वय से युक्त अपेक्षता पूर्व पक्षे ये पूर्व पक्ष तब होता है पूर्व पक्ष मैंने एक पक्ष कहता है दो वादी विप्रति बी है तो एक पक्ष कहता है यज्ञ विविधिषाया ये श्रुति क्या कहती है तमेदम ब्राह्मणा विविधिषंती यज्ञ दान तपसा अनाशकन ये श्रुति है ये श्रुति वाक्य याद हो गया नहीं हाँ तो फिर बोलना चाहिए जोर से उसी पर विचार कर रहे हैं। तो यज्ञ नविदिशा आया यज्ञ न ऐसा जो श्रुति है इसमें विविदिशा दिखाई वेदा विविदिशा तो जानने की इच्छा में यज्ञ न ऐसा तृतीया का प्रयोग किया और पूर्वाधिकता है हमारे यहां कर्मकांड में यह तृतीय श्रुति जो होती है तृतीय श्रुति कारण तृतीय विभक्ति युक्त जो श्रुति वाक्य है ये प्रयोग माने विनियोग विधि में आता विनियोग विधि में युक्त होगा तो वो कारण बनता है यानी वो साधन बनेगा ऐसा होता है हमारे यहां अब आपके यहाँ क्या है आप जानने की इच्छा करते हैं तो जानने की इच्छा के लिए क्या बोला जानने की इच्छा करने वालों को क्या करना बोला यज्ञ ना कहा तृतीय श्रुति है तृतीय श्रुति में उसका विनियोग कर देना चाहिए तो यज्ञ के द्वारा जैसा स्वर्ग जाना चाहिए ये बोलते हैं यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाओ बोलता है इसी प्रकार यज्ञ के द्वारा जानो बोलता है तो इसीलिए ये जो वाक्य बिल्कुल विनियुक्त यज्ञादी हो गया यह विनियो विधि के द्वारा निश्चित यज्ञादि है ऐसा होने पर विषय सौंदर्य लभ्यायाम तस्याम अन्वयात तो विषय सौंदर्य लभ्यायाम विषय सौंदर्य माने जैसे वहां विस्तार किया उसी हिसाब से उसका संबंध देखने पर विषय सौंदर्य मैंने विषय को जैसा प्रस्तुत किया उसी के दृष्टि से सस्याम अनन्वयात उस विविधिशा के साथ अन्वय नहीं हो सकता जो विविधिशा तो जानने की इच्छा है अभी इतनी से जानने की इच्छा कैसे करें यत्नी तो कोई कर्म होता है उसमें जानने की इच्छा नहीं होती जानने की इच्छा तो पहले होगी और होगा कि जानने की इच्छा करने वाले कोई यत्नी करेगा क्या आप तो ऐसा कभी यत्नी करेगा नहीं मुझे जानने की इच्छा हो जाए ऐसे करके संकल्प करके कोई यत्नी करेगा ऐसा नहीं करता कोई भी जानने की इच्छा के लिए जानने की इच्छा तो स्वाभाविक होती है जानने की इच्छा जो जितना आशा है ना ये किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता जितना आशा करो ऐसा कोई बोलेंगे तो जिज्ञासा करेगा ऐसा नहीं होता है जितने आशा अपने आप उत्पन्न होती है किसी निमित्त से होती है अब यहां जो है उसका अन्वय नहीं होता है कि आप विविदिशा करने के लिए यत्न करो बोलना कोई तात्पर्य नहीं रखता क्यों यज्ञ में करना विभक्ति या विनियोग में होता है और विविदिशा के लिए क्या यत्न होता है ऐसा नहीं हो सकता वो प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा बोलना इसीलिए क्या करना पड़ेगा पूर्वक्ष पक्ष कहता है इसीलिए तद विषय ज्ञान साध्य मोक्ष अन्वय से युक्त तत्व इसलिए क्या करना पड़ेगा कि यज्ञ का अर्थ जानने की इच्छा के लिए यज्ञ करो ये कहना तो कोई सुनने सही समझ में नहीं आता वो ठीक नहीं है तो विविधिशा के लिए यज्ञ नहीं कहा फिर क्या है कि विविधिशा से जो मोक्ष प्राप्त होता जानने की इच्छा करेंगे और जानेंगे उसके बाद मोक्ष प्राप्त होगा तो मोक्ष के साथ इसका अन्वय कर देना चाहिए क्यों मोक्ष तो पुरुषार्थ है पुरुषार्थ है आप बोलते हैं मोक्ष के लिए कोई यज्ञ का विधान नहीं है यही तो विधान क्या कहा मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले हो उनको यज्ञ करना चाहिए कहा और क्या कहा वही तो कहा है इसीलिए मोक्ष के साथ इसका संबंध कर देना चाहिए विविध विषय साथ इसका संबंध करना उचित नहीं है वो कोई युक्ति, युक्ति संगत नहीं वो युक्ति नहीं है तो युक्त क्या है मोक्ष के साथ तो मोक्ष मिलेगा यज्ञ दाना मोक्ष मिलेगा ये अर्थ होता है ठीक है ना हाँ तो ये समस्या है तो तब क्या करेंगे तो अपेक्षा अपेक्षता पूर्वपक्षे तो तो इसलिए मोक्ष के साथ अन्वय करना ही ये यज्ञ आदि का संबंध करना ठीक है ऐसे पूर्वपक्ष होने पर ये पूर्वपक्ष होने पर सिद्धांत करते क्योंकि भाष्यकार ने बहुत संक्षिप्त में बोल दिया तो टीकाकार थोड़ा विस्तार करते अब ऐसा होता है कभी कभी गुरु बहुत संक्षिप्त में बोलते हैं तो फिर चे को उसका उसकी व्याख्या करनी पड़ती है गुरुजी तो थोड़ा ही बोलेंगे बाकी दूसरा उसको होता है ना आ, कभी गुरुजी कुछ बोलते हैं उसको वो समझ में नहीं आता है तो शिष्यों को समझाना पड़ेगा और आ, ऐसा होता है कि कभी दो अर्थ में बोला तो उसको भी समझाना पड़ता है तो व्याख्याकारों का ये कर्तव्य होता है यदि भाष्यकार संक्षेप में बोला तो उसको विस्तार करना और भाष्यकार विस्तार से बोला तो फिर उसको संक्षेप करके बोलना ये दोनों काम करना चाहिए क्योंकि संक्षेप और विस्तार दोनों चाहिए अर्थक ज्ञान के लिए तो यहां बहुत संक्षिप्त में बोला माने एक ही पंक्ति लिखा है सूत्र के लिए पूरा सूत्र का अन्वय करके भाष्यकार ने बहुत संक्षेप में लिखा वो तो क्यों ऐसा लिखा उन्होंने क्योंकि आगे अधिकरण में उसका पूरा विस्तार करने का पूरी संभावना उधर है और ये अधिकरण को भाष्यकार ये समझते हैं कि ये पहला अधिकरण का केवल एक पूंज है मतलब उसके साथ जोड़ने के मात्र के लिए है इसका कोई अलग अर्थ नहीं है इसलिए भाष्यकार केवल सूत्र का अर्थ कर देते हैं बस किंतु अभी यहाँ क्या पूर्व पक्ष भी नहीं रखा कि किस पूर्व पक्ष के आधार पर यह सिद्धांत कहा यह भाष्यकार ने नहीं, नहीं कहा जो अधिकारण में पूर्व पक्ष होना चाहिए संशय होना चाहिए ऐसे तो क्रम चल रहा है लेकिन यहां कुछ भी नहीं कहा तो ऐसे में टीकाकारों ने सोचा शायद भाष्यकारों ने हमारे लिए छोड़ दिया है कि सोचा कि अब चेलों को भी कुछ काम तो चाहिए तो लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे ऐसा करके समझ करके वो अपना बढ़ता रहे कि क्या समस्याएं हैं अब क्या पूर्व पक्ष है क्या सिद्धांत है बताना तो काष्ठी पदी इतना पाग साधन ज्वाला जनक काष्ठाना ये पाष्ट ही पचदी इसी में जो पंचदादु का प्रयोग किया है इस पंचदादू में जो काष्ठ का संबंध है वो क्या करता है पाग साधन पाक का साधन है ज्वाला अग्निज्वाला और अग्नि ज्वाला जनका उस अग्नि ज्वाला को उत्पन्न करता है जैसे हम पंक्ति पढ़ते हैं वो पंक्ति में देखना है कि कौन से शब्द का अर्थ क्या करता है तो पाग साधन ज्वाला जनक काष्ठान पाग पाक के लिए साधन है ज्वाला और उस ज्वाला को जनक उत्पन्न करने वाला ये काष्ठ होते हैं लकड़ी होती है तो वो उनका पाक हेदुत्व दर्शना वही पाग हेदु हो जाता ये काष्ठ पाग का हेदु नहीं है नहीं है भी बोल सकता है भी बोल सकते ऐसा है क्योंकि साक्षात तो नहीं है लेकिन ये लकड़ी रहने से ही आग जलेगी और आग जलने के बाद ही पक फक सकता पकना होगा इस कारण से यह लकड़ी को तृतिया में लगाया काष्ठ है ऐसा काष्टी तृतीया में तब क्या होगा इसी प्रकार यहां भी देख लो ज्ञान इच्छा जनक अंत शुद्धि हेतुत्व अब क्या है यहां विविध संधि शब्द आया मूल श्रुति में क्या शब्द आया कि विविध संधि मन मिच्छंदी। इसका अर्थ होता है जिज्ञास जिज्ञासा करते जानने की इच्छा करते ये आ गया अब यज्ञादि जानने की इच्छा कैसे पैदा करेंगे यह पूर्व पक्ष पूछ रहा है जानने की इच्छा कैसे पैदा जानने की इच्छा के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं बोलता है कि इसके बीच में कुछ अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा अब ये देखिए ये जो अभी पंक्ति बोलने जा रहे हैं इसको पूर्व मीमांसक बिल्कुल नहीं मानता उस पूर्व मीमांसक को इस विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है ये अभी बीच में जिसको हम जोड़ते हैं ना ये निष्काम कर्म से अमदकर्ण शुद्धि होती है ये वो सब बातें जो हम करते हैं ये सब वेदांत अपने घर में बात करते हैं ये पूर्व मीमांसक नहीं मानते हाँ नहीं होता है निष्काम कर्म मतलब जो नित्य कर्म होते हैं वो नित्य कर्म अपने आप निष्काम है मतलब उससे कोई वो कोई फल सिद्ध नहीं करता हाँ प्रतिभा हट जाएगा वो करेंगे तो वो होता है उससे पाप की शुद्धि पाप शुद्ध, शुद्ध होगा लेकिन निष्काम कर्म से कोई पर होता है, है नहीं बोलता है। और अंधकर्ण शुद्धि उनका अंधकर्ण शुद्धि का मतलब है कि आप नित्य कर्म करते रहो तब अंधकर्ण शुद्धि होगा नित्य कर्म छोड़ते हैं तब को फिर नहीं होगा योग में, यो, योग में योग है। क्या मानते निष्काम कर्म को नहीं वो तो ठीक है उनका वहाँ है वो बाकी तो मानते हैं सांगे आदि भी सभी अपने अपने दिन से मानते हैं साधन को तो मानते हैं वो वो तो हो जाता है क्योंकि ईश्वर समर्पण को उन्होंने कहा है ईश्वर प्रणिधान सूत्र है तो ईश्वर प्रणिधान में वो आ जाता है ऐसे करके समझ सकते उनके सब है लेकिन मीमांसक नहीं मानता मीमांसक जो है ना सकाम को निष्काम भाव से करे ऐसा मानता नहीं जो गीता में कहा कि आपके कर्तव्य रूप से जो कर्म है उनको सब निष्काम भाव से करो बोला वो ऐसा नहीं मानता वो नित्य कर्म को नैमित्त कर्म को कामना रही भी मानते हैं। वो आप आपको कामना है फिर छोड़ दिया ऐसी बात नहीं है उसका स्वभाव ही निष्काम है यानी उससे कोई फल नहीं होता वो आपके शुद्धि के लिए जैसा स्नान करते हैं वो आपकी शुद्धि करते इस प्रकार से वो करते रहो तो ये जैसा स्नान आदि बाह्य शुद्धि है और यह आंतरिक शुद्धि है तो अंधकरण की शुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि के लिए धियो यौन प्रज्योतयाद इसके लिए यह सब करना पड़ता है जब करना पड़ता है यह अगाग्रता के लिए से होता है और बाकी कोई फल नहीं मानते हो बाकी उसका अफल मानते हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में बताएंगे और भाष्य में हमारे भगवदगीता में नित्य कर्मों में भी फल माना है भाष्यकार गीताभाष्य में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के अभिप्राय से नित्य कर्मों का फल है और वो फल जो है अंतकर्ण शुद्धि है और आपको उसी से जिज्ञासा पैदा होगा मोक्ष में इच्छा पैदा होगी सब कुछ होगा ऐसा भगवान मानते हैं आप तो नहीं मानते वो आपकी बात है लेकिन भगवान के तात्पर्य में निष्काम क्या नित्य कर्मों का भी अंत कर्ण शुद्धि रूप फल है तो सभी कर्म फल त्यागने के विषय में जब भाष्यकार कहते हैं तो बोलते हैं नित्य कर्म से भी जो फल होगा करके आप संभावना कर रहे हैं उसको भी त्यागना पड़ेगा ऐसे करके सर्व सर्वफल कर्म बल त्याग में वहां ऐसे व्याख्या करते हैं ये वेदांत में ऐसा माना जाता है ये पूर्व मीमांसक नहीं मानते इसलिए अब ये जो इन्होंने ये जो कहा ना इन्होंने स्पष्ट कहा वो तो सीधा सीधा वेद का शब्द का अर्थ लेते हैं अब वो कहा यज्ञ विविध संधि दाना विविध संधि और तबसा विविध संधि ये कैसे होता है यज्ञ करते हुए दान करते हुए तबक करते हुए जानने की इच्छा कैसे होती है पहले कि जानने की इच्छा होती है बाद में ये सब करते हैं तो जानने की इच्छा पैदा करने के लिए कोई भी इस प्रकार कार्य नहीं करता ऐसा कौन करता है कैसी करता, है, इसी करता है नहीं इसीलिए उसका संबंध उससे नहीं लगेगा इच्छा तो उसी की होती है जो फल के लिए होते हैं ये जानने की इच्छा कोई फल है क्या है जानने की इच्छा कोई फल है क्या? अरे फल और कामना में अंदर रहे कामना क्या होता है फल क्या होता है और फल का मतलब क्या होता है कामना कोई फल होती है? नहीं। नहीं? कामना है, है कामना नहीं तो कामना है नहीं। तो वो तो मेरा प्रश्न ही वो नहीं था मेरा प्रश्न ये था कि जानने की इच्छा कोई फल है क्या ऐसा पूछा मैंने फिर जानने की इच्छा फल नहीं है वो तो इच्छा है और इच्छा कोई फल नहीं होती है तो फल इच्छा को आप जो है बाद में परिणत करके फल कर कर सकते हैं वो तो और बीच में और कुछ करना पड़ेगा खाली इच्छा हो गई तो अफल हो जाएगा नहीं होता अब फल बनाने के लिए या फल उत्पन्न करने के लिए एक पूर्व स्थिति इच्छा है लेकिन इच्छा स्वयं फल नहीं है अच्छा दूसरा क्या है कोई भी कर्म करता है फल के बिना नहीं करता केवल इच्छा मुझे पैदा हो जाए जानने की इच्छा बहुत फायदा हो जाए इसे करके कोई कर्म करेगा कोई नहीं करता इसीलिए वो पुरुषार्थ नहीं है क्योंकि जानने की इच्छा पुरुषार्थ नहीं है ये उनका कहना है बिल्कुल ठीक है जो मेहमानों कह रहे हैं बिल्कुल सही है जानने की इच्छा कैसे पुरुषार्थ हो सकता है जानने की इच्छा के बाद में जो करता है वो पुरुषार्थ होता है वो जानने की इच्छा बीच की प्रोसेस है अब लक्ष्य तो कोई फल कोई और ना और फलेच्छा के बिना और को कोई इच्छा पैदा होती नहीं फले इच्छा साधने इच्छाया जननी ऐसा कहते हैं। कि फल इच्छा पहले आएगी बाद में साधन की इच्छा होती है साधन की इच्छा के बाद फल इच्छा ऐसा नहीं होती ऐसा नहीं ऐसा कहां होता है एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि पहले साधन की इच्छा हो गई और बाद में फल की इच्छा हो गई ऐसा नहीं फल की इच्छा पहले होती है फले इच्छा साधने इच्छाया जननी होती है तब होता अब वो ये आप यज्ञ करने के लिए बोल रहे हो और किसके लिए जानने की इच्छा के लिए और वो कोई नहीं करेगा उस यज्ञ को कोई नहीं करेगा आप जानने की इच्छा के लिए हम क्यों यज्ञ करेंगे हमें तो यज्ञ करने के बाद बड़ा बड़ा फल मिलना चाहिए मोटा मोटा तब जाकर के हम यज्ञ करेंगे इसलिए उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा गलत नहीं कहा वाक्य के हिसाब से भी आप देखो तम ये ब्राह्मणा विविध शि ये स्टेटमेंट है उसको जानने की इच्छा ब्राह्मण करते हैं ये वाक्य कर दो क्या और उसके बाद कैसे करते हैं यज्ञ ना तृतीय लगा तो आप यज्ञ करके इसको जोड़ो यज्ञ न तम एदम ब्राह्मणा विविधि संधि दाने तम एदम ब्राह्मणा विवधि ऐसा पक्का अर्थ लगता है इधर उधर कुछ नहीं हमारा जो है ऐसे में अर्थ लेने हमको बीच में कुछ जोड़ना पड़ेगा उसके बिना तो वो तो इसलिए वेद का वाक्य सीधा फंक्ति अर्थ सीधा सीधा लगाना तो जानने की इच्छा के लिए हो नहीं सकता फिर क्या अनुमान करना पड़ेगा अर्थाव अनुमान से आपको कुछ ऐसा निश्चय करना पड़ेगा कि जानने की इच्छा मतलब जानने की इच्छा से जो मोक्ष फल प्राप्त होता है उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण यज्ञ दान करते हैं यह अर्थ हो जाता है ब्राह्मण महा जिज्ञासधकों के लिए कहा ऐसा होगा यही ठीक अर्थ लगता है ऐसा पूर्व पक्ष है सब हम कहते हैं कि देखो बात तो सही है आपकी लेकिन हम यह इस उदाहरण को लेकर गदलते हैं ये काष्ठी पचती जो है ना इसमें लकड़ियों से पकाते हैं ऐसा कहा जाता है लेकिन लकड़ियों से नहीं पकाते बीच में और कुछ प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को लेकर के लकड़ी का नाम लिया लकड़ी का प्रसिद्ध नाम है वो क्योंकि वो साधन है वो ज्वाला का पैदा करने के लिए वैसा तो कहना चाहिए अग्निना पचदी ये कहना चाहिए यह होता तो बिल्कुल सही है अग्नि से जलते अब अग्नि से कहने के स्थान पे अग्नि का साधन ईंधन लकड़ी को कह दिया अथवा देवदत्त को कहा देवदत्त को कहा तो बाकी साधन आ जाता है देवदत्ता है पचदी बोला तो देवदत्त अपने आप पकाएगा क्या नहीं पकाएगा तो पकने वा, पकाने वाला देवदत्त नहीं होता है देवदत्त लकड़ी को लाएगा आग जलाएगा सब कुछ करेगा वो आग ही पकाएगी और किसी को पकाने का कार्य नहीं करना है। तो बोलना सही वाक्य में बोलना है तो ऐसा बोलना है तो अग्निना पचती ऐसा बोलना था किंतु बोला काष्ठ ही पचती तो आप क्या करेंगे अब तो बुद्धिमान होगा तो वो सोच करके समझ लेंगे इसके बीच में जो साधन है उसको माना जाता है ऐसा हम यहां करना चाहते तो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि ज्ञान इच्छा जनक अंधकरण शुद्धि हे दुत्वे ज्ञान इच्छा हेतु तो सिद्ध है इस प्रकार के सिद्ध करना है कि ज्ञान इच्छा के जनक ज्ञान के प्रति इच्छा पैदा हो जानने की इच्छा पैदा हो ठीक है तो जानने की इच्छा पैदा करने के लिए जनक क्या होता है उसका हेतु क्या होता है अंतकर्ण शुद्धि अच्छा अब ये अंतकरण शुद्धि होने से ज्ञान में इच्छा पैसा कैसे पैदा होगी अंतकर्ण शुद्धि होने पर ज्ञान में इच्छा पैदा होती बोलने के लिए बोल देते हैं होती कैसे आया अंधकरण शुद्धि होने पर ज्ञान में इच्छा कैसे पैदा नहीं क्या होते हैं हाँ न्याय इच्छा का जनक बोला ज्ञान के जिज्ञासा का जनक वो है अंतकरण शुद्धि तो उस अंतकरण शुद्धि को अंतकरण शुद्धि का हेतु है यज्ञादी ऐसा कहा ये अभी हम पिछले पाठ में तो यही प्रश्न आपको रखा था यही से प्रश्न पूछा था आपको कि कैसा होगा इनका कनेक्शन तो अब क्या है कि यज्ञ से मोक्ष होता है ये भी कह सकते ऐसे दृष्टि से लेकिन यज्ञ और मोक्ष के बीच में और भी कुछ है बहुत कुछ है हमारे दृष्टि से और ये सब वाक्य में नहीं कहा समस्या यही है यहाँ कि विविदिशा वाक्य में तो विविधिशा के लिए कहा है और कुछ नहीं कहा अब यज्ञ से मोक्ष होता है ये वाक्य कह रहा है जानने की इच्छा होती है पैदा होती है ऐसा कह रहा है विविधिशंधी कहा मान जानने की इच्छा पैदा होती है कह रहा मतलब जानने की इच्छा पैदा करने के लिए कारण क्या है यज्ञ है ऐसा कहा इंदु य्न कैसा जानने की इच्छा पैदा करेगा यह पूर्वक्ष ने पूछा था आप क्या बता रहे हैं कि यज्ञ जो है जानने की इच्छा पैदा करेगा ऐसा कैसे होगा यह उन्होंने पूछा था इसका मतलब इसके बीच में भी हमें कुछ भरान करना पड़ेगा क्योंकि खाली दिख रहा है इसको कनेक्शन नहीं दिख रहा है तो फिर भरना पड़ेगा कुछ तो उसके लिए यह कहा कि यज्ञ करेंगे तो उसको अंधकरण शुद्धि होगा अंधकरण शुद्धि होने के बाद में ज्ञान के लिए इच्छा पैदा हो सकती है जितना आशा पैदा होगी तो इसका मतलब जिज्ञासा और यज्ञ के बीच में हमने एक को रखा अंतकरण शुद्धि ये जो वाक्य में नहीं दिखता है कहीं भी नहीं दिखता तो अब प्रश्न ये होता है कि ये यज्ञ करने पे अंतकरण शुद्धि कैसी होती है ये है तो उसको और जोड़ना पड़ेगा मतलब ये पूर्ण नहीं है ये वाक्य पूरा समझने में क्रम पूर्ण नहीं है यज्ञ करने से अंधकरण शुद्धि हो तो जो जो यज्ञ करते जाते हैं उनको बाद में अंधकरण शुद्धि होना चाहिए फिर उसको छोड़ने की आवश्यक नहीं तब तो पूर्व सिद्ध हो जाता है पूर्व पक्ष यही कहता है कि आप यज्ञ करते रहो अपने आप जो होना होता रहेगा मोक्ष भी अपने आप हो जाएगा जो होना सब होगा अब यज्ञ कभी छोड़ना नहीं ये तो उन्होंने कहा था बात सही है तो ये तो अब यज्ञ करते रहो आपका अंतकरण शुद्धि होगी और फिर क्या होगा जिज्ञासा पैदा होगी जिज्ञासा पैदा होने के जान होगा और फिर मोक्ष होगा जो होगा होगा तो मतलब यत्नी सही हो रहा है ये सब ऐसा होता है जाता है वो तो ही नहीं, नहीं आता बात सही बोला वो कैसे होता है अब ये तो इधर क्या बोल रहे हैं कि करने से हो जाता है तो अंधकरण शुद्धि होने पर जिज्ञासा फायदा होता है बाकी की बात बात है वो तो वेदांति की अपनी बात है कि अंधकरण शुद्धि होने के बाद में जिज्ञासा फायदा वो बोलता है अंधकरण शुद्धि होने से वो आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसको बाद उसको स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता खुल जाता है क्यूँकी बहुत अच्छा आदमी आ गया तो स्वर्ग में अच्छा वेलकम होगा उसका फिर उसके बाद वहां उनके जो है सुविधा सुख सुविधा सब मिलेगा और फिर आनंद स्वर्ग रूप आनंद को पाएगा और वापस आएगा जो भी होगा तो ये उसका फायदा है ये जो शवजादी नियम का पालन करते हैं उनके दृष्टि से वो है हम इसको क्या करते हैं कि अंतकरण शुद्धि से जिज्ञासा के साथ जोड़ते हैं और जिज्ञासा फिर ज्ञान के साथ होता है ऐसा हमें एक दूसरा रास्ता बनाना पड़ता है अब वो तब होगा कि यदि यज्ञ से अंधकरण शुद्धि हो जाती है अब यज्ञ से अंधकरण शुद्धि होती है और बाकी क्रम तो आगे चलेगा तब तक तो यही करते रहो तो अंतकरण शुद्धि होते रहेगा और बाद में फिर हो जाए ये समस्या खड़ी होती है वो हो होता है तो होता है तो फिर उनका कहना ठीक भी होता तो अंत तो, तो मोक्ष मिलेगा ना इतनी तो करते रहो वो मोक्ष मिलेगा ठीक है न चलो आप लोग तो विद्वान हैं इसलिए ठीक <laughs> है तो ऐसा कुछ वहां जो है ना वो यज्ञ को क्वालिफाइड करना पड़ेगा वो यज्ञ मतलब सामान्य यज्ञ नहीं है जो स्पेशल यज्ञ है जो क्वालिफाइड यज्ञ है अब ये क्वालिफाइड यज्ञ उनके पास नहीं अब जो आप बोल रहे हैं ना निष्काम कर्म बोला ये निष्काम जो विशेषण आप यज्ञ में लगा रहे हैं वो उनके पास नहीं उनको जानकारी नहीं है निष्काम कर्म निष्काम यज्ञ क्या होता है ऐसा तो नहीं रहता तो वो नित्य कर्म को मानते हैं वो अलग चीज है लेकिन जो यज्ञ आदि जो है प्रसिद्ध है उसमें कोई निष्काम नहीं अब आप बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म करने से होता अब देखिए हमें ऐसी परिस्थिति हो रही है कि यज्ञ से हम अंत कर्म शुद्धि मान रहे हैं किंतु यज्ञ से होता हुआ नहीं दिख रहा है तो बीच में और एक भरण करना पड़ता है और जो पड़ता है कि हम सामान्य यज्ञ की बात नहीं करते हैं निष्काम यज्ञ की बात करते हैं निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे तो भगवदगीता के अनुसार स्वे स्वये गर्मण्य अभिर् रहा समुद्धि में लभ दे रहा अंतकरण शुद्धि हो जाती है और बाद में उनको मोक्ष मिलता है इत्यादि सब प्रक्रिया हम बनाते हैं तो ये इसलिए मैंने कहा इस पर ध्यान दीजिए पूर्व पक्ष के अभिप्राय में ये सारे प्रक्रिया है ही नहीं वो सब हमारी अपनी प्रक्रिया है और इन प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत हमको श्रुति के अनुसार कुछ वाक्य ढूंढना है आगे भाषिकार कुछ वाक्य देंगे वाक्य ढूंढना है जिससे ये प्रक्रिया पूरी बन जाए कि हम कर्म करेंगे इतना और उससे वो निष्काम भाव से करेंगे और उससे अंधकरण शुद्ध होगा ये होगा अब निष्काम भाव से अंधकरण शुद्ध कैसे होगा वो बात की बात है वो चर्चा करेंगे अब वो जो ऐसा भी होगा अब यहां इतना ही है कि ज्ञान इच्छा जनक अंधकरण शुद्धि के हेतुत्व न यज्ञादी ज्ञान इच्छा हेतुत्व सिद्धे तब वो ज्ञान की इच्छा के हेतु बन जाएगा अंधकरण शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान की इच्छा हेतु बन जाएगा अब यहां क्या है कि ये जो विविदिशा वाक्य है इस वाक्य को विदिशा वाक्य बोलते हैं इस वाक्य में तम एदम वेदानुवचने न ब्राह्मणा विविधी सन्ती यज्ञे तपसा अनाशके पीछे जुड़ा है अब वो उसको लेके भाष्यकार बोलेंगे जो ये अनाशके न कहा ना तो ये विशेषण लगाया है। ये।, ये नहीं लगाते तो बहुत मुश्किल हो जाता अब उसमें क्या यज्ञ ऐसा यज्ञ है जो नाश नहीं होता और दान ऐसा दान है जो नाश नहीं होता और तबस ऐसा तपस है जो नाश नहीं होता प्रश्न होगा जो नाश नहीं होने वाला इतनी दान तब क्या है प्रश्न होगा वो अनाशकना सुरक्षित स्वयं जोड़िए अनाशक अनसने ना वो अनसन शब्द है या अनाशकना शब्द वो अनसन अनसन को उपवास करके अनसने ना वो अनसने ना है कि अनाशके ना है हा अनाशकना है तो वहां क्या करते हैं वहां भाष्य आप देखेंगे उसमें इसके लिए उसी से निकालते क्योंकि जो नाश होने वाला कर्म है उससे तो होगा नहीं काम जो नाश नहीं होने वाला कर्म है नाश नहीं होने वाला दान है नाश नहीं होने वाला तपस्या यही निष्कांश से, तभी से होगा ऐसा करके वो तो अर्थ लगाएंगे साक्षादेव मोक्षान्व चेन इत्यादि कर्ण विभक्ति भंगात पारंपर्य सेवा उपेयवात न अपेक्षता यदि सिद्धांत है पूर्व पक्षी का यह अभिप्राय हुआ तो तब जो है ये सिद्धांत इसमें ऐसा ही जोड़ा कि यह ज्ञान इच्छा जनक अंधकरण शुद्धि का हेतु बन जाएगा यज्ञाति और इस प्रकार से विविदशा वाक्य के साथ यज्ञादि का संबंध हो जाएगा मोक्ष इधर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा उसका कारण देखिए साक्षात एवं मोक्षा अन्वय पूर्व पक्ष कह रहा था यज्ञना के द्वारा साथ में साक्षात मोक्ष के साथ संबंध कर देना क्यों और कोई उपाय नहीं उनको दिखता है इसीलिए तब क्या है कि यज्ञ कर्ण विभक्ति भंगात ये यज्ञना में जो कर्ण विभक्ति है ना इसका भंग होगा कर्ण विभक्ति का अर्थ नहीं है इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो ऐसा इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगा क्यों ये कि मोक्ष के साथ यज्ञ का यदि संबंध करेंगे तो यज्ञ शब्द में जो इंस्ट्रूमेंटल विभक्ति लगाया है तृतीय विभक्ति ये ठीक से नहीं लगेगा उसका अर्थ भंग हो जाए होगा भाई ऐसा तो होता नहीं क्योंकि साक्षात होता है संबंध करके बोलते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंटल विभक्ति है ना पारंपर्य सेवा उपेय्वात्त न अपेक्षत यदि सिद्धांत ये जो परंपरा से ही क्रम से ही ये विभक्ति का संबंध होगा क्रम से होता है और वहां जो भी उपेय होता है उपाय के द्वारा प्राप्त करने योग्य होता है उपाय और उपेय कभी एक नहीं होता उपाय और उपेय के बीच में कोई संबंध होता है लेकिन उपाय और उपेय को सीधा कभी एक साथ नहीं जोड़ा जाता उसके बीच में और भी कुछ होता है कोई भी उपाय और उपेय साक्षात संबंध नहीं करता जैसा हमने उस दिन वो लेखन के लिए पेन का दृष्टांत ये सब दिया था उस विषय में कहा था कि तो बीच में कुछ न कुछ होता है तब जाकर के वो क्रिया वास्तव संबंध होती है इसलिए ये तृतीय विभक्ति स्वयं यह दिखा रही है कि ये उपाय है उपाय है लेकिन कैसे उपाय है पारंपरिय से वह उपाय तो परंपरा से उपाय है यानी इसके बीच में और और कुछ जोड़ना पड़ेगा उसके द्वारा वो उपाय बने और ज्ञान को भी हम मोक्ष का उपाय कहते हैं कि ज्ञान में भी तृतिया लगाते हैं ज्ञान ना ऐसा तृतिया लगाते हैं वेदानु वजन उसमें भी तृतिया है श्रष्टमंडल है तो तब क्या होगा कि ज्ञान से सीधा मोक्ष हो जाएगा ऐसा हम नहीं कर सकते वहां भी बीच में कुछ होता है ज्ञान मोक्ष को प्रकट नहीं करता ज्ञान मोक्ष का जो है उसमें लक्षणावृत्ति से प्रकट करता है तो इसलिए बीच में लक्षणा लाते है तो इस सीधा उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है कोई भी वस्तु को सीधा उत्पन्न करते जैसे चावल से भात बनाया तो चावल जो वस्तु है उसी को कुछ क्रियान्वित किया उसके बाद वो भात बन गया ऐसा यदि हम सीधा ही उसका संबंध करेंगे तो यह हो जाएगा कि ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न करता है ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा तो नहीं कहते हम ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न करता है नहीं कहते अब उत्पन्न करता है कहने से क्या है बहुत सारी आपत्तियां हैं उत्पन्न जो जो उत्पन्न होता है वो नाशवान होता है और मोक्ष की नित्यता नहीं रहेगी और स्वरूप नहीं रहेगा लक्षण नहीं रहेगा बहुत सारी आपत्तियां इसलिए ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता वो और ज्ञान मोक्ष के रूप में परिणत होता है क्या ज्ञान मोक्ष के रूप में परिणत होता है जैसा दूध दही के रूप में परिणत होता है या चावल आत, आ, क्या भात के रूप में परिणत होता है ऐसा नहीं नहीं ज्ञान ही मोक्ष है ऐसा भी नहीं है ज्ञान से मोक्ष होता है बोले ज्ञान ज्ञान ही मोक्ष है ऐसा नहीं है। तो वो वो है ज्ञान मोक्ष के रूप में परिणत नहीं होता मोक्ष पहले से वहां रहता है और ज्ञान उसको दिखाता इसीलिए ये जो तृतीय विभक्ति जो इंस्ट्रूमेंटल ज्ञान में आया वो वृत्ति ज्ञान को लेते हैं वृत्ति ज्ञान जिसको वृत्ति ज्ञान लेते हैं वृत्ति ज्ञान लेकर के वो स्वरूप क्योंकि स्वरूप ज्ञान तो कोई इंस्ट्रूमेंटल बनेगा नहीं फिर वो स्वरूप ज्ञान में हम लक्षणा कर देते ये सब क्रिया हमें करनी पड़ती है और ये पूर्विमाशकों को मान्य नहीं है बोलते हैं यह सब आपकी अपनी कल्पना है आप अपने सिस्टम को बनाने के लिए बीच बीच में जोड़ करके सब बनाया और वेद तो नहीं कहता है, वेद का संबंध करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ही होगा तो विभक्ति तृतिया लगाई है आप तृतीय विभक्ति का कुछ और अर्थ कर रहे हैं ये सब करना पड़ता है इसलिए बोल रहे हैं कि तृतीय विभक्ति लगाने पर वो अपने आप इंस्ट्रूमेंट सिद्ध होता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए परंपरा से संबंध मानना पड़ेगा इसलिए यह यहां सीधा संबंध से नहीं परंपरा से ये अभिप्रेत्या सन्निहित से शब्द परामर्श योग्य अभाव अद पदानुपत्तिमाशं सूत्राक्षराणी हो इस प्रकार से अभिप्राय रखकर के सन्निहित दिखाने वाला ये जो अतः शब्द है इदम शब्द का अर्थ में होता है अध्यक्ष हेतु में तो ये जो शब्द है शब्द निकटतम को परामर्श करता है अब यहाँ निकटतम कोई आया ही नहीं जिसके साथ इसका संबंध करे अभी तो पारिप्लवाधिकरण आया पारिप्लवाधिकरण में पारिप्लवादेत विशेष तत्व सूत्र है और उसके बाद जो है आधा उपबंधा अब एक वाक्य उपबंधा तो पारिप्लव के बारे में कहा और उसके बाद ये कैसे आ जाएगा अतः नहीं जोड़ सकता है इसीलिए सूत्रकार का अभिप्राय को जान करके भाष्यकर भगवान ने यह पुरुषार्थ के साथ पूर्व सूत्र के साथ संबंध कर लो अभिप्राय को वहां लेके गया आद्य अधिकरण यथा विद्या स्वातंत्रण पुरुषार्थ हेतुत्म तथा तथे इसका तात्पर्य है आद्य अधिकरण में विद्या स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का साधन है जैसा सिद्ध किया था उसी प्रकार यहां भी सिद्ध करना चाहते है तथा च आग् पुरुषा न पुषार्थ हेतुत्व कर्म अपेक्षा विरोधी थी, निरस्तम इसीलिए आग्ने आदि संबंध से यहाँ नहीं देखा गया है इसके कारण पुरुषार्थ हेतु नहीं बनेगा और कर्म अपेक्षा विरोधी भी होगा ये भी निरस्त हो गया इसके साक्षात परंपरा से करता है नज़ात्र अत्र पादाधि संगति कर्तव्य कहते हैं यहाँ पादाधिसंगति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाष्यकार ने कुछ नहीं किया अधिकरण का कोई स्वरूप नहीं दिखाया वो प्रश्न करना चाहिए तो संदेह होना चाहिए तो कुछ भी नहीं है तो पादादि संगति न कर्तव्य बोल रहे सूत का नहीं टीका का क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो पहले अधिकरण का संबंध है तो प्रथमाधिकरण सेवा तत्पल विषय तस्या सुगमत्व क्योंकि प्रथमाधिकरण में जो जो पक्ष रखा गया है वो पहले सबसे पहले चतुर्थ पाद में प्रथमाधिकरण वही उसका पादादि संगदी और विषय उपस्थापन सब उसी के द्वारा हो गया क्योंकि प्रथमाधिकरण का ये केवल संबंध बोध करता है इसीलिए इसके लिए अलग करने आवश्यक फलम अभी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और तदवेदिप्रेत तो फल भी यहाँ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का जैसा पहले प्रथमाधिकरण में वैसे ही है इसलिए भाष्यकार अलग से नहीं कहा बुद्धिमान है आप समझ लेंगे प्रथमाधिकरण के साथ संबंध करना बोल देंगे तो भाग्य आप अपने समझ लेंगे इसलिए बोला ना स्वार्थ सिद्धावा अनपेक्षा न दुस्वसिद्धौ तथा अपेक्षा अस्ती अनंतराधिकरण निर्दिष्ट इति फलिदमा कहते हैं कि अभी यहां तो साफ साफ मना कर दिया कि अग्नि इंद्र आदि की अपेक्षा नहीं है मोक्ष के लिए ऐसा कर दिया तो इसका मतलब इसका कोई अपेक्षा नहीं ऐसा हो जाएगा फिर ये, ये, ये, ये याग आदि कोई नहीं करेगा और वहां तो साधन रूप से विविधिशा के लिए बताया है और जितने यज्ञ आगा करने वाले साधक बने हैं या वल के आदि वो बाद में जाकर के ब्रह्मचारी भी बने ऐसा तो भी तो समझ दिखता है तो आपने एकदम ऐसा माना कर दिया तो कैसे होगा बोलते हैं कि यहां भी व्याख्या करनी पड़ेगी स्वार्थ सिद्धौ एवं अनपेक्षा ये मोक्ष का स्वरूप सिद्ध करने के लिए यज्ञादि की अपेक्षा नहीं ये हम कहना चाहते कि मोक्ष स्वरूप काल में मोक्ष स्वरूप सिद्ध हो जाए उसके लिए ज्ञानी की अपेक्षा हो ऐसा नहीं है मोक्ष स्वतंत्र रूप से ज्ञान स्वतंत्र रूप से अपने फल को सिद्ध करता मोक्ष को सिद्ध करता न तो स्वसिद्ध तो हो वो अपने सिद्धि के विषय में कि उसकी बात नहीं है वो ज्ञान के सिद्धि के लिए ऐसा अंधकरण सिद्धि के लिए इसके लिए सब उसकी आवश्यकता पड़ेगी वो कैसा करना है वो आगे बताएंगे इसीलिए इस बात को मन में रख करके वो आगे चर्चा करने वाले हैं इसको मन में रखकर के तद अपेक्षा अस्थित अनंधरा अधिकरण निर्देश अभी आगे आने वाले अधिकरण में निर्देश करने की इच्छा से भाष्यकार ने यहाँ अधिक विवक्षया ऐसा कर दिया कि तो पूर्व अधिकरण मन प्रथम अधिकरण के साथ केवल इसकी अधिक विवक्षा से ये वक्तव्य दिया गया इतना कहकर छोड़ दिया इसका वो ये अधिक, आगे अधिकरण में इसका बहिरंग और अंतरंग साधन इत्यादि के सब विचार आगे होगा पंचम अग्निधनादि अधिकरणम इस प्रकार पञ्चम अधिकरण अग्निधनादि अधिकरण संक्षेप में हो गया आगे ठीक है ब्रह्म विद्या स्वफले न कर्मापेक्षा परमाथ सम्मतव पूर्व अधिकरण में यही हुआ कि ब्रह्म विद्या अपना स्वफल यानी मोक्ष फल सिद्ध करने के लिए कर्म आदि की अपेक्षा नहीं करता वो उसके लिए और कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जो गुण आवश्यक है जो अधिकारित्व तो आवश्यक है वो अधिकारित्व तो आपको प्राप्त हो चुका तब तो ब्रह्म विद्या हो जाएगी वो प्रश्न नहीं करेगी कि क्या आपने कर्म किया है कि नहीं किया है प्रश्न नहीं, नहीं करेगी लेकिन वो अधिकारित्व तो सिद्ध करने के लिए कर्म करना पड़ेगा वो अलग बात है वो वैसा ही होता आप मतलब आप क्वालिफाइड होकर के आ गया तब तो आगे फिर पढ़ाई के लिए आगे, आगे आपको एडमिशन देंगे ही अब जैसा अभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा आप प्रथम स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया कि नहीं किया ऐसा पूछेगा नहीं वो वो तो यूनिवर्सिटी में तभी आप जाएंगे जब आप हमारे पास तो वो वहां पूछने की आवश्यकता नहीं जब आप क्वालिफाइड होकर आई गया तो फिर आगे मिलेगा ऐसा होता है आप समझ लीजिए आपने गोलमाल करके दसवीं तक पढ़ाई नहीं की है ऐसा होता है तो नहीं किया है तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी वो वहां जाके पढ़ने के लिए बैठेंगे आपको कुछ नहीं आता ऐसा होता है ना तो कोई कोई ऐसे हो जाता है हाँ गोलमाल करके जाके डॉक्टर बनते हैं सर्टिफिकेट करके वहां जाकर के सब करने लगते हैं फिर कुछ पता नहीं करता बहुत समस्या खड़ी हो जाती है ऐसा हो जाता तब तो फिर मिलेगा ही नहीं वो समस्या क्या खड़ी होनी है वहां तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं वो भड़क जाएगा और रास्ते से भाग हो जाएगा यहां क्या है कि हमारे यहां पर कोई केस तो नहीं ले सकता देखो आप क्वालिफाइड हुआ बिना क्वालिफिकेशन से आप मोक्ष में क्यों आया संन्यास क्यों लिया ऐसा के, केस में कर सकता <laughs> केस करने के लिए हमारे पास कोई संविधान बना ही नहीं उसके लिए लॉ है ही नहीं। तो वो आ जाता है वो फिर ले लेता है और बाद में फंस जाता फंस जाता है तो उसको आता ही नहीं है कुछ आता है नहीं है तो प्राप्त नहीं होता तो वो छोड़ देता है या कुछ कर देता है फिर वापस चले जाता अब आगे भी आएगा ऐसा जो वापस जाएगा उसको क्या होगा बोलते वो तो गया। उसको वापस जाने का कोई मतलब नहीं है वो ना इधर जाता है ना उधर जाता है तो वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा अब आगे थीन, दो तीन अधिकरण आपको आएगा स्पष्ट बताएंगे आगे जाने के बाद पीछे जाने का नहीं करो मतलब आगे कुछ जैसा कभी कभी होता है ना जैसे कॉलेज आदि पढ़ाई करते समय कोई लव ऑफेस जाता है कुछ जो है आगे पीछे हो जाता है फिर उसके बाद वो डिप्रेस हो गया होने के बाद में फटाफटा करके साधु बन गया कुछ हो गया ऐसा कई लोग करते तो होने के बाद में कुछ समय के बाद देखते हैं इसको स्मशान वही राय करते हैं वो भी एक निमित्त होता है और भी निमित्त हो सकता है कोई पैसा कमाया बिजनेस फेल हो गया बहुत कुछ होता है ऐसा होने के बाद में बाद में साधु बन गया आकर के आजकल मतलब आकर के लोग तुरंत संन्यास पूछते हैं जो तो तुरंत संन्यास पूछने वाले को बहुत सावधान रहना क्योंकि तुरंत सन्यास पूछने का मतलब कुछ न कुछ हो उनको सावधानी से देखना चाहिए वो तो कम से कम दो चार साल उनको देखना ही चाहिए जैसे अभी रामकृष्ण मिशन आदि में तो बारह साल देखते हैं और बिल्कुल ठीक है वो बारह साल पक्का देखना चाहिए अभी यहां बारह साल के बीस साल में भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आदमी कैसा है तो ऐसे में बारह साल तो कम से कम देखना चाहिए परिचय होना चाहिए कैसा उसके बाद ही संन्यास देना चाहिए ये आके फटाफट संन्यास लिया संन्यास लेने के बाद सोचता है कि सन्यास लेने के बाद ब्रह्मज्ञान हो जाएगा ब्रह्मज्ञान हो जाएगा फिर मैं जानी बन जाऊंगा सब लोग मुझे नमस्कार करेगा फिर हो जाएगा बाकी जो पीछे का सब छूट जाएगा ऐसा सोचता है लेकिन होता नहीं कुछ समय के बाद में वो सारे जो पूर्व वासनाएं है एक एक करके आने लगती है और फिर जो है उनको लगता है अरे हम कहा फंस गया अब इससे तो अच्छा वो था यहाँ तो फिर खाने पीने का भी लाला है तो कुछ भी नहीं हो रहा है और व्यवस्था यहाँ बहुत खराब है तो फिर वो सोचता है कि कुछ नहीं हो ना हो वो ही ठीक है ऐसे करके पूर्व को अच्छा मान करके फिर वहां जाने की इच्छा हो जाती है आजकल वो स्वतंत्र समझते हैं वो क्या बोलते हैं संन्यास लेने से सबकी स्वतंत्रता है स, क्या स्वतंत्रता है आप संन्यास को छोड़ भी सकते हैं इसके लिए भी स्वतंत्रता ऐसा मानते लोग <laughs> ऐसा मान के संन्यास को छोड़ देते तो उनके लिए बहुत बोलेंगे हम शास्त्र में उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं बोला कि उनको कोई मंगला कर्म में नहीं बुलाना चाहिए ये संन्यास क्या वो आगे आश्रम में जाकर के पीछे आ गया कहीं भी मानप्रस जा करके फिर वापस में आ गया तभी उनकी है और ने ब्रह्मचारी लेकर के फिर छोड़ दिया तब भी वो दी है अब उनके लिए थोड़ा प्राश्चित बताया बाकी के लिए कुछ नहीं है उनको वो कोई उनसे कोई विवाह नहीं कराना चाहिए कोई मंगल कार्य नहीं कराना चाहिए कोई मंगल कार्य में नहीं बुलाना चाहिए उनको तो बिल्कुल भ्रष्ट कर देना चाहिए बन जंगल जाके वापस आ गया ऐसा नहीं कर सकते ऐसा करके बोलेंगे इसीलिए कि अब क्या है ऐसा कोई किया है तो उसके ऊपर कोई आपत्ति कर सकता है कोई केस करता है क्या कुछ नहीं करता है आप योग्य नहीं थे अब सन्यास ले लिया गलत हो गया फिर छोड़ दिया तो आप दोषी है ऐसा करके होता नहीं समाज उसको बहिष्कृत करते हैं वो बात अलग है आजकल समाज भी थोड़ा बदल गया है वो समाज भी उनको फिर वापस करके सब पूजा पाठ फिर कर रहे हैं तो वो वो भी कर रहा वो गलत होता है लेकिन फिर कर ही रहा वो तो मान करके चल रहा है और कई लोगों तो बाद में सन्यास छोड़ के बाद में आने के बाद भी बड़े बड़े गुरु बने हैं ग्रस्त सब बन गए हैं ऐसा होगा है। और ऐसा तो हमने एक सुना है सुना क्या हम उनको जानते भी हैं, कई साल से जानते हैं वो ऐसा है आपको सुनने से आश्चर्य होगा दो बार मेरे जानकारी में दो बार संन्यास लिया और दो बार ग्रस्त बन ऐसे व्यक्ति है मतलब पहले सन्यास लिया उसके बाद अफेयर हो गया किसी के साथ फिर ग्रस्त में चला गया फिर ग्रस्त में चला गया फिर वो कुछ समय जैसा बाल बच्चे हो गए और उसके बाद वो जो स्त्री थी वो वो कोई चला गया क्या हो गया उसके बाद फिर वो सन्यास में आ गया उनको विरोध में दिखा कर दोबारा सन्यास दिया वही सबसे बड़ी बात है देने वाले तो दोबारा संन्यास लिया अच्छा उसके बाद वे कुछ और हो गया मतलब वो आदमी अभी भी जिंदा है साठ पैंसठ साल के होंगे अभी तो वो उसके बाद फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके बाद उसी दोबारा लिया संन्यास को फिर छोड़ा फिर ग्रस्त हो गया किसी और के साथ विवाह हो गया ऐसा हो। तो अभी इनको क्या करना चाहिए और इतना सब होने के बाद और आश्चर्य की बात इसके ऊपर है इतना सब होने के बाद अभी भी वो एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है और एक मेन पार्ट ये तो आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ समाज कितना बदल गया तो अब हम कहाँ ये सिद्धांत सुनाएंगे अब नियम संन्यास का नियम कहाँ बोलेंगे तो दो बार सबके सामने हुआ है वो सब कुछ हुआ कोई या छुपा के नहीं है क्या ऐसा छुप करके कहीं वेश बदल करके हुआ ऐसा कुछ नहीं है और वो एक इंस्टीट्यूशन का चलाने वाले में है अभी भी है वर्तमान में अभी भी ऐसा है, है तो ये सब मजाक बना दिया क्यों क्योंकि ये समझता वो और अब एक बात आश्चर्य की है वो भी ऐसा ही है कि ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन के ऊपर किताब लिखा <laughs> तो, तो वो किताब मतलब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा तो ये, ये परिस्थिति है तो आप देखिए कैसे बदल देते समझा समाज अब इसको इसको ना कोई पूछने वाला है कोई करने वाला है क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाले क्या सोचते हैं अरे ये काम का आदमी है पैसा कमा करके लाता है और इनका जो है बहुत कुछ चलता है कुछ दिमाग उनका ऐसा ही है व्यापारी हो व्यापार का दिमाग है तो पैसा कमा के लाता है तो वो इंस्टीट्यूशन वाले नहीं छोड़ते अरे कोई बात नहीं संन्यास में तो सब में फ्रीडम है ये बोलता है वो सन्यासिखी को तो सबका फ्रीडम है आप छोड़ भी सकता है ले भी सकता है कुछ भी कर सकता है यही तो संन्यास होता है ऐसा समझाने वाले होते इसलिए ये अधिकारित्व जो निश्चय किया शास्त्र ने इस अधिकारित्व का नियम के अनुसार यदि आप जाएंगे तब आपको क्रमशः आगे जो प्राप्त होने वाला वो प्राप्त होकर रहेगा यदि अधिकारी नहीं है तो यहां क्या होता है अधिकारी नहीं है तो आप अपने आप छुट हो जाएंगे यानी अपने आप, आप चले जाएंगे अब प्राप्ति नहीं होगा जो प्राप्त करने के लिए आया वो प्राप्त नहीं होगा इसीलिए ये अधिकारित्व तो ही यहाँ मुख्य मान करके ये इसकी व्याख्या करना चाहते इसलिए स्वत सिद्धि की अपेक्षा में ब्रह्म विद्या फल देंगे सफल देंगे ये जो कहा है ये कर्म के द्वारा पहले अधिकारित्व तो सिद्ध करके होता अभी भाष्यवाके बहुत सारे आपको इसमर मिलेंगे ये सारी जो बातें मैंने बताया सब भाष्य के आधार पर यह अब वो बताएंगे कि आपने स्वकर्म का कैसा निश्चय किया और आपने स्वयं अपने को स्वकर्म मान लिया अच्छा कर्म मान लिया वो भी नहीं होता है शास्त्र ने जो स्वकर्म कहा उसको करना पड़ेगा मनमानी को स्वकर्म नहीं गलत है तो इसीलिए यह कर्म अपेक्षा नहीं है क्यों परमात्वाद ये भी एक ज्ञान है ब्रह्मविद्या ज्ञान है ना ज्ञान स्वयं फल देता है इसीलिए संबदित्यर्थ है तर न स्वत्पत्त अभी तदअपेक्षा प्रमात्वा तद्वदेव संज्ञा तब तो फिर ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए भी यानी ब्रह्म विद्या अब दो बातें हैं यहाँ दोनों बात को स्पष्ट रूप से मन में रखना है अभी ये आगे का दो तीन अधिकरण जब चलेगा इसी बात के ऊपर चलेगी एक तो ब्रह्म विद्या सिद्ध होने के बाद में अपने फल प्रदान करना यानी मोक्ष प्रदान करने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं रखता ब्रह्मज्ञान का जो फल है ब्रह्मात्मा भाव ज्ञान उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं रखता किंतु स्व उत्पत्तव ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने के लिए यानी ब्रह्म विद्या संपन्न होने के लिए जो साधन आवश्यक है उन साधनों में कर्म की अपेक्षा है है ना उसमें कर्म की अपेक्षा है इसलिए स्व उत्पत्तों में ब्रह्म विद्या के अपनी उत्पत्ति में तदअपेक्षा की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा नहीं होगा करके पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उसका उत्तर देना चाहते तो कहता है कि जब ब्रह्म विद्या स्वतः ही फल को सिद्ध कर देती है तो उत्पन्न भी अपने आप हो जाएगी कर्म से क्यों उत्पन्न हो और कर्म से कोई विद्या उत्पन्न होती हुई नहीं दिखती है ऐसा पूर्व पक्ष कहता है पूर्व से कहता है कोई भी कर्म करता है तो उसमें से विद्या उत्पन्न होकर के कैसा दिखता ऐसा तो नहीं दिखता विद्या होने के बाद में कर्म करता है विद्वान जेता, विद्या मतलब क्या है आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये पहले ज्ञान होना चाहिए ना उसके बाद वो करने जाता है आप करने के बाद में क्या उत्पन्न होता है उसी से कुछ उत्पन्न होता नहीं करने के बाद वो करने का फल उत्पन्न होता है वो विद्या उत्पन्न नहीं होती है इसलिए विद्या पहले रहती है बाद में कर्म करते ऐसा ही क्रम है ना इसीलिए वो पूर्व कहता है कि विद्वान यजेता आदि वाक्य आया तो पहले आया है आप कह रहे हैं कि कर्म जो है विद्या को उत्पन्न करने के लिए सहायक है ये नहीं है कर्म तो मोक्ष को उत्पन्न करेगा या स्वर्ग को उत्पन्न करेगा ऐसे विचार होने पर ये अधिकरण आया है सर्वापेक्षा अधिकरणम ये एक बहुत सुंदर अधिकरण है इस विषय में ये एक अधिकरण ऐसा है कि सभी कुछ कवर कर देता है जो कुछ आप वेदांत में यज्ञ आदि के विषय में जानना चाहते हैं और गीता का जो सार है गीता सब इसी आधार पर है ये सर्व अपेक्षा ज्ञानी स्मृति है इसमें न्याय संग्रह वाक्य है न्याय संग्रह फिर देखेंगे ये अभी उन्होंने न्याय संग्रह पूरा विस्तार से यहां बता देते हैं कि पूर्वाधिकरण के साथ इसका संबंध और ये दो बातें जो विद्या स्वयं अपने उत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा रखती है किंतु विद्या उत्पन्न होने के बाद में फल उत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं रखी ऐसे दो बातें हैं इनको यहाँ वेदांतिक की दृष्टि से समझाएंगे ओ पूमत पूर्ण मितम पूर्णा पूर्ण मुदस्य तूर्णस शांति शांति शांति कृभराज